ये कैसा झगड़ा है कि 24 घंटे गुजर जाने पर भी शांत नहीं होता ये शायद उनकी समझ में ना आता था झगड़े की घर जड़ कुछ ना थी अम्मा ने मेरी बहन के घर तीज भेजने के लिए जिन सामानों की सूची लिखाई वह पत्नी जी को घर की स्थिति देखते हुए अधिक मालूम हुई अम्मा खुद समझदार है उन्होंने थोड़ी बहुत कांटांट कर दी थी लेकिन पत्नी के विचार से और कांछांट होनी चाहिए थी पांच साडियों की जगा तीन रे तो क्या बुराई है खौने इतने क्या होंगे? इतनी मिठाई की क्या जरूरत? उसका कहना था जब रोजगार में कुछ मिलता नहीं, दैनिक कार्यो में खीच करनी पडती है दूध घी के बजट में तकलीफ हो गई, तो फिर तीज मे क्यू इतकी उदारता की जाय पहिले घर मे दला तब मस्जिद मे जला ये नाही कि मस्जिद मे दला दे घर मे अंधेरा पडा रे इसी बात पर सास बहू में तकरार हो गई, फिर शाखे फूट निकली बात कहां से कहां जा पहुंची गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए अनियोक्तिया की बारी आई व्यंग्य का दौर शुरू हुआ और मौना अलंकार पर समाप्त हो गया मैं बड़े संकट में था अगर अम्मा की तरफ से कुछ कहता हूँ तो पत्नी जी रोना धोना शुरू करती है अपने नसीबों को पोसने लगती है पत्नी किसी कहता हूँ इसीलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन करता जाता था पर स्वार्थ वर्ष मेरी सहानुभूति पत्नी के साथ ही थी मेरे सिनेमा का बजट इधर साल भर से गायब हो गया पान पत्ते के खर्च में भी कमी करनी पड़ी थी बाजार की सैर बंद हो गई थी खुलकर तो अम्मा से कुछ न कह सकता था पर दिल में समझ रहा था की ज्यादा इन्ही की है दुकान का ये हाल है की कभी कभी बोनी भी नहीं होती असामियों से टका वसूल नहीं होता तो इन पुरानी लकीरों को पीट कर क्यूँ अपनी जान संकट में डाली जाए के जंजाल पर तबीयत झुंझलाती थी घर में तीन तो प्राणी है और उनमें भी प्रेम भाव नहीं ऐसी गिरस्थी में तो आग लगा देनी चाहिए कभी कभी ऐसी सनक सवार हो जाती थी की सबको छोड़ छाड़ कहीं भाग जाओ जब अपने सिर पड़ेगी तब इनको होश आएगा तब मालूम होगा की गिरस्थी कैसे चलती है क्या जानता था कि ये विपत्ति झेलनी पड़ेगी नहीं विवाह का नाम ही न लेता तरह तरह के कुत्सित भाव मन में आ रहे थे कोई बात नहीं अम्मा मुझे परेशान करना चाहती है बहु उनके पाव नहीं दबाती उनके सिर में तेल नहीं डालती तो इसमें मेरा क्या दोष मैंने उसे मना तो नहीं किया है मुझे तो सच्चा आनंद होगा यदि सास बहू में इतना प्रेम हो जाए लेकिन ये मेरे वश की बात नहीं की दोनों में प्रेम डाल दू अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है उनके पाओ दबाए हैं, उनकी घुड़किया खाई हैं, तो आज वह पुराना हिसाब बहु से क्यों चुकाना चाहती हैं। उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि अब समय बदल गया है बहुएं अब भय सास की गुलामी नहीं करती प्रेम से चाहे उनके सिर के बाल नोच लो लेकिन जो रौप दिखाकर उन पर शासन करना चाहो तो वो दिन लत गए सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था संध्या हो गई पर सारे घर में अंधेरा पड़ा था मनहूसियत छाई हुई थी मुझे अपनी पत्नी पर क्रोध आया लड़ती हो लड़ो लेकिन घर में अंधेरा क्यों कर रखा है जाकर कहा क्या आज घर में चिराग न जलेंगे पत्नी ने मुँह फुलाकर कहा जला क्यों नहीं लेते तुम्हारे हाथ नहीं है मेरी देह में आग लग गई बोला तो क्या जब तुम्हारे चरण नहीं आए थे तब घर में चिराग न जलते थे अम्मा ने आग को हवा दी नहीं तब सब लोग अंधेरे में ही पड़े रहते थे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 और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा जब इस कुल से मेरा विवाह हुआ था इस अंधकार में भी दस साल का जीवन सिनेमा चित्रों की भांति मेरे स्मृति नेत्रों के सामने दौड़ गया उसमें कहीं प्रकाश की झलक न थी कहीं स्नेह की मृदता न थी सहसा मेरे मित्र पंडित जयदेव जी ने द्वार पर पुकारा अरे आज ये अंधेरा क्यूँ कर रखा है जी कुछ सोचता ही नहीं कहा हो मैंने कोई जवाब न दिया सोचा आज कहां से आकर सिर सवार हो हो गया ने फिर पुकारा कहां हो भाई बोलते क्यों होयदेवने द्वार कोर चे झोडा कि मु दरवाजा चोखट बाजू समे गिर ना पडे फिर भी मैं बोला नाही उसका आना खल जयदेव चले गे मेने आराम की सांसली शैतान टला नहीं घंटों सिर खाता मगर पांच ही मिनट में फिर किसी के पैरों की आहट मिली और अब की टॉर्च के तीव्र प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा जयदेव ने मुझे बैठ कर, बैठे देखकर कौतूहुल से पूछा तुम कहां गए थे जी घंटों चीखा किसी ने जवाब तक न दिया और आज क्या मामला है चिराग क्यूँ नहीं जले मैंने बहाना किया क्या जाने मेरे सिर में दर्द था दुकान से आकर लेटे तो नींद आ गई और सोए तो घोड़ा बेचकर मुर्दों से शर्त लगाकर हाँ यार नींद आ गई मगर घर में चिराग तो जलाना चाहिए था या उसका रिट्रेंचमेंट कर दिया आज घर में लोग व्रत से है ना हाथ खाली होगा खैर चलो कहीं झांकी देखने चलते हो सेठ घूरेमल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी है कि देखते ही बनता है ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए है की आंखें झपक उठती है अशोक के स्तंभों में लाल हरी नीली बत्तियों की अनोखी बहार है सिहान के ठीक सामने ऐसा फवारा लगाया है कि उसमें से गुलाब जल की फुहारे निकलती है मेरा तो चोला मस्त होत झांकिया देखी तुमने। लेकिन और ही तुमने लिन योर ही चिज है आलम फटा पडता है सुनते है दिली कोण चतुर कारीगर आया है उ करीन भाव से कहा, मेरी तो जाने की इच्छा नाही है भाई सिर मे जोर का दर्द है तब तो जरूर चलो भाई, दर्द भाग ना जाए तो कहना तुम तो यार बहुत जिद्द करते हो, इसी मारे मैं चुपचाप पडा था कि किसी तरह तर बला टले लेकिन तुम फिर सर परे हो कहद्या मे नगा और मेह मेकर जाऊंगा मुठ परिजय पाने का मेरे मित्रो को बहुत आसन नुस्खा याद है यु हाथापाई ढींगा मुश्ती धोल धपे मे मे कि चे पीछे रेने वाला नाही हा लिन कितीने मुझे गुदगुदायारा फिर मेरी कुछ भी नहीं चलती मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ घिघियाने लगता हूँ और कभी कभी रोने भी लगता हूँ जयदेव ने वही नुस्खा आजमाया और उसकी जीत हो गई संधि की यही शर्त ठहरी कि मैं चुपके से झाकी देखने चला चलू सेठ घूरेलाल उन आदमियों में है जिनका प्रातःकाल को नाम ले लो तो दिन भर भोजन न मिले उनके मक्खी चूसपन की सैकड़ों ही दंत कथाएं नगर में प्रचलित है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 तब सेठ जी पसीजे और उसकी क्रिया इतनी धूमधाम से की कि बहुत कम किसी ने की होगी एक लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया और लाख ही उन्हें दक्षिणा में दिया भिक्षुक का सत्याग्रह सेठ जी के लिए वरदान हो गया उनके अंतकरण में भक्ति का जैसे स्रोत खुल गया अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ अर्पण कर दी हम लोग ठाकुर में पहुंचे तो दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी कंधे से कंधा छिलता था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 मुझे उस वक्त ये याद ना रहा कि एक करोड़पति सेठ का मंदिर है और धनी मनुष्य धन में लौटने वाले ईश्वर की ही कल्पना कर सकते हैं धनी ईश्वर में ही उसकी श्रद्धा हो सकती है जिसके पास धन नहीं वह उनकी दया का पात्र हो सकता है श्रद्धा का नहीं मंदिर में जयदेव को सभी जानते हैं उन्हें तो सभी जगह सभी जानते हैं मंदिर के आंगन में संगीत मंडली बैठी हुई थी केलकर जी अपने गंधर्व विद्यालय के शिष्यों के साथ तंबूरा लिए बैठे थे पखावज सितार सरोज वीणा और जाने कौन कौन से बाजे जिनके नाम भी मैं नहीं जानता उनके शिष्यों के पास थे कोई गत बजाने की तैयारी हो रही थी जयदेव को देखते ही केलकर जी ने पुकारा मैं भी तुफैल में जा बैठा एक क्षण में गीत शुरू हुआ समा बंध गया जहां इतना शोरगुल था कि तोप की आवाज भी न सुनाई देती वहां जैसे माधुर्य के उस प्रवाह ने सब किसी को अपने में डुबा लिया जो जहाँ था वही मंत्र मुग्ध सा खड़ा था मेरी कल्पना कभी इतनी सचित्र और सजीव ना थी मेरे सामने ना वो बिजली की चका चौद थी ना वो रत्नों की जगमगाहट ना वो भौतिक विभूतियों का समारोह मेरे सामने वही यमुना का तट था गुलमल लताओं का घूंघट मुंह पर डाले हुए वही मोहिनी गौ थी वही गोपियां वही बंसी की मधुर ध्वनि वही शीतल चांदनी और वही प्यारा नंद किशोर जिसकी मुख छवि में प्रेम और वात्सल्य की ज्योति थी जिसके दर्शनों ही से हृदय हो जाते थे एक किशोर ने किया। कलाकारों की आदत है कि वो शब्दों को इस तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि अधिकांश सुनने वालों की समझ में नहीं आता कि क्या गा रहे हैं इस गीत का एक शब्द भी मेरी समझ में न आया लेकिन कंठ स्वर में कुछ ऐसा मादकता भरा लालित्य था प्रत्येक स्वर मुझे रोमांचित कर देता था कंठ स्वर में इतनी जादू शक्ति है इसका मुझे आज अनुभव हुआ मन में एक नए संसार की सृष्टि होने लगी जहां आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम, त्याग ही त्याग है। ऐसा जान पड़ा दुख केवल चित्त की एक वृत्ति है सत्य है केवल आनंद एक स्वच्छ करुण भरी कोमलता जैसे मन को महसूसने लगी ऐसी भावना मन में उठी की जहां जितने सज्जन बैठे हुए थे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 काली गलौच मारपीट मुकदमाबाजी सब हो चुकी थी वो सभी जैसे मेरे गले से लिपट लिपट कर हस रहे थे फिर पत्नी की मूर्ति मेरे सामने आ खड़ी हुई वो मूर्ति जिसे दस साल पहले मैंने देखा था उन आँखों में वही विकल कंपन था वही संदिग्ध विश्वास कपोलों पर वही लज्जा लालिमा जैसे प्रेम सरोवर से निकला हुआ कोई कमल का पुष्प हो वही अनुराग वही आवेश वही याचना जिसमें मैंने उसे न भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया था एक बार फिर मेरे हृदय में जाग उठी मधुर स्मृतियों का जैसे स्रोत खुल गया जी ऐसा तड़पा कि इसी समय जाकर विद्या के चरणों पर सिर रगड़ कर रो और रोते रोते बेसुद हो जाऊ मेरी आंखे सजल हो गई मेरे मुंह से जो कटु शब्द निकले थे वो सब जैसे मेरे ही हृदय में गड़ने लगे इसी दशा में जैसे ममता माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया बालपन में जिस वात्सल्य का आनंद उठाने की मुझे में शक्ति ना थी वह आनंद आज मैंने उठाया गाना बंद हो गया सब लोग उठ उठ कर जाने लगे मैं कल्पना सागर में ही डूबा बैठा रहा सहसा जादेव जयदेव ने पुकारा चलते हो या बैठे ही रहोगे कहानी समाप्त कहानी समाप्त कहानी समा